यद्यपि बौद्ध और जैन दर्शन छल जाति और निग्रस्तानों का छल और जाति का तो खंडन ही करते वो निग्रस्तान का तो उनके भी जरूरत ही शास्त्रार्थ में किसी को परास्त करने निक्रस्तान के लिए निग्रस्थान की आवश्यकता उनको भी है इसलिए छल और जाति का चर्चा जो है उनके भी दर्शनों में है भले वो कहते हैं शास्त्रार्थ में छल और जाति का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि एक तरह से ठगना हुआ अगले को ये अच्छी बात नहीं है ना, वादन्याय नाम के ग्रंथ है, धर्म की का। उन्होंने कहा तत्व रक्षा छलाया तो नहीं एक लोग कहते हैं तत्व की रक्षा करके सत्पुरुषों के द्वारा भी छल आदि को परपक्ष पर विजय पाने के लिए ग्रहण करना चाहिए ऐसा कहते हो कि नहीं भाई फिर तो हम कहेंगे जीतने की इच्छा से दूसरे को पिटाई भी करना चाहिए गाली भी देना चाहिए दबा दो अगर तलवार दिखा तो बंदूक के लोग पे जीत लो ये कोई बात नहीं ऐसे कोई शास्त्रार्थ को होते हैं क्या ऐसा तो करते हैं लोग? बहुत कम है आजकल तो ऐसे बहुत चलता है बनारस में तो, तो शास्त्रार्थ तो भी गाली तो ऐसे चलते नहीं शासक की बात नहीं करे शास्त्रार्थ की बात कर रहे शासन की बात नहीं करे शास्त्रार्थ भी नाखून से फर्द हो जबरदस्ती पीछे पड़ो पकड़ सामने तो बैठा है ना मार मारकर तो, मारो तो, करता है हराना है हराना ना धमकाओ उसको बक चपेट शस्त्र व्यवहार शस्त्र प्रहार दीपन आदि भी रपी इति वक्तव्य में बहुत ऐसे लगता है यदि आप छल करना ही चाहते हो जाति उत्तर दे करके जो असद उत्तर देकर के हराना चाहते हो एक गलत नीति अपनाते हो तो यदि कोई दूसरा आदमी हाथ से मार दे पीट दे बंदूक चला दे और शास्त्र जीत ले तो क्या फर्क पड़ेगा गलत तरीके से जीतना तो गलत ही होता है कहने का मतलब मतलबों का इसलिए उचित तरीका नहीं जैसे आप चपेटा मार करके दबा दे किसी को शास्त्र को शास्त्र जीत ले क्या उसको आप अच्छा समझते हैं शस्त्र प्रहार से जो अगले को परास्त कर दे और से जीत लिया क्या उचित है जैसे भी यह आचार्य धर्म कीर्ति बौद्ध कहता है फिर भी जाति और छल का प्रयोग करने के लिए निषेध कर दिया है इसी प्रकार से जैन आचार्य ने भी खंडन किया जाति और छल का शास्त्रा में कम समय प्रयोग नहीं होनी चाहिए व्यवहार में हाँसी मजाक में कर लो एक दबाने के लिए कह दिया कुछ कर लिया चल जाता है लेकिन तत्व निर्णय जहाँ पर करने के लिए बैठे हो वहाँ ऐसे गलत रास्तों को अपनाना ठीक नहीं पड़ता है शास्त्रा सब ऐसे ड्रामा करते हैं और गालियाँ भी तो देखिए हैं हमने देखा किसान हम लोग के टाइम में अभी भी होता है जो नाटक बाजी चलती है कुछ नहीं नाम मात्र क्या चलता है हर साल कराते श्रृंगेरी में श्रृंगेरी में शंकराचार्य हर साल विषय अलग अलग करके अलग अलग विषयों पर बुलाते विद्वानों को और वाग्या हाँ अपना अपरा विषय बोलो बोल दिया हाँ हाँ हो गया चल जाओ सब गो सौ दक्षिणा दे कोई तप्त निर्णय से कोई मतलब नहीं है रीति रिवाज है, करना है परंपरा सबको बताते सब दर्शनों को बुलाते एक और हम लोग भी उधर कुशीनगर बहुत नगर बहुत यहाँ भी हमको भी बुलाया गया था आप गए नहीं बात अलग चीज़ है अन्य भारत जनता उनको भेज दिया था उनको बाप बेटी को भेज दिया तुम लोग हमारे तरफ से बात करो पता था मेरे को कुछ होना है नहीं तब तुमने से कोई मतलब है नहीं अपने अपनी बात बोलो और पुरस्कार लेकर के आ जाओ ये कोई बात हाँ उसी की चर्चा करेंगे ना उसमें भी और समर्जन करना है और भी शोधन करो जितनी भी सरल हो सके कोई बात समझ में नहीं आ रही कठिनाई लग रही है उसको सरल कैसे करें उसको निर्णय करो बैठ करके विचार विमर्श करो उस पर निर्णय पे आओ उस बात पे व्याकरण में भी भी तो ऐसा भी कई सूत्र जिसका वास्तविक अर्थ को जानते ही फैसला नहीं हुआ आज का सूत्र प्रयोग हो रहा है रूप से तो हम कर रहे हैं लेकिन उसका वास्तविक अभी तक निर्णय नहीं हुआ प्रात संज्ञा करते है। उस भी हैं उस सूत्र के अर्थ आ सकते नहीं सूत्र बहुत झंझट है शास्त्र अर्थना वाली पुस्तक छपी जो पहले शास्त्रार्थ होते थे, थे ना तब तो, तो निर्णय के लिए बैठते थे क्यों निर्णय नहीं हो पाए कहा आतक गया बात छपी हुई पुस्तक अपने लाइब्रेरी में भी होगा शास्त्रार आज भी कर रहे हैं बनारस में हर साल होता है सांघ विद्यालय में होता है काची के राज्य का दरबार में भी होता है बेचू में एक बार होता है और जो महेशान जी जब तक स्वस्थ थे तब तक कर रहे अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है मालूम नहीं दक्षिणा मूर्ति पहले होता था महेशांत जी वो वाले पंडितों को देते थे छात्रों दे की छात्रा अलग करवाते थे विद्वानों की अलग कर पक्ष ने एक बोलो एक विपक्ष ने बोल दिया अपने अपने बोल दिया सब हाँ बहुत बढ़िया बोला बहुत बढ़िया बोला आपने भी आप दक्षिणा जाओ लो क्या कुछ थी। निर्णे। थी, निर्णे। तो क्या नहीं कुछ कुछ भाई का लग लग तो ब्राह्मण के पास वही लोग जाने थे निर्णय के लिए पहले जैसे पहले मतलब ही लोग थे ना जैसे कुछ होता था तो निर्णय करने के लिए लेंगे लेंगे लेंगे। तो मानते थे।, थे आज भी आप लोग इसलिए तो बहुत सारे वहां जाते बनारस परेशान देते हैं इस दिखाने के लिए अनुसार काशी से शास्त्री है काशी से आचारी है ये वो एक अंध परंपरा बन गई है लेकिन वो एक अंध परंपरा बन गई है ये वो सच्चाई नहीं विद्वान तो हर देश में रहे काशी में बहुत बहुमात्रा में होते थे कि वहाँ सब विद्यालय नगरी मानी जाती थी सब आते थे इकट्ठे वहां हो जाते थे हर प्रांत के लोग वहाँ रहते थे पढ़ते थे पढ़ाते थे इसमें एक विद्या क्षेत्र बन गया विद्या की नगरी बन गई थी एक जमाने में वो जैन था फिर एक जमाने में काशी हुआ इस तरह से उससे पहले एक बार वो भी था आपका नहीं विक्रम विक्रमशील विक्रम, विक्रम, विक्रम जो आपके जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो प्रसिद्ध है नालंदा में थी एक जमाने में उससे भी पहले कश्मीर में था किसी जमाने में श्रीहर्ष का जमाना जो वर्णन होता है कश्मीर में सरस्वती नगरी मानी जाती थी उसको ये तो अलग, अलग अलग समय के अलग अलग जगह हो जाते है जो कोई बड़ी बात नहीं है एक अप्रचलित प्रचलित क्या हो रहा है समय की बात अब एक प्रसिद्धि को लेकर के वही व्यवहार करते रहो अंधविश्वास पे अंध परंपरा इन आज उस तरह के तत्व निर्णय शास्त्रार्थ तो कहीं है ही नहीं खतम तो परंपरा बस चल रही उनकी उनकी दुकानदारी चल, चल रही तो ये जैनाचार्यों का भी यह मानना मानना है लेकिन आगे जा करके जो उपाय हृदय नाम ग्रंथ में जाति के दस भेद और बढ़ा दिए हैं जाति का चौबीस के अलावा और दस भेद बढ़ाया है वो दस भेद कौन से कौन जो आगे दे रहे भेदा भेद प्रश्न बाहुल्य उत्तर अल्पता प्रश्न अल्पतर बाहुल्य हेतु सम व्याप्ति सम अव्याप्ति समुद्ध अविरुद्ध असंशय श्रुति समुति भिन्न ये दस प्रकार का जाति और उन लोगों ने असुतरों को जोड़ दिया है प्रमाण समुच्चय वाद विधि इत्यादि बौद्ध ग्रंथों में भी जाति को के भेदों से भी तीन अधिक जाति भेद कार्य भेद अनुक्ति भेद स्वार्थ वृद्ध भेद इत्यादि नाम से भी बौद्धों ने भी परिगणना किया है गिनाने ऐसी बात नहीं गिना है उन लोगों ने लेकिन फिर भी अंत में एक कार्य देखो अंतिम जो भाग है पढ़ने लायक है यहां इसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि छल आदि के प्रयोग को अभिष्ट न मानते हुए भी बौद्ध और जैन दार्शनिक विद्वानों ने उसकी उपेक्षा नहीं की है उनके उन्होंने अपने ग्रंथों में भी चर्चा तो करी दी फिर भी भले उसको इष्ट नहीं माना लेकिन चर्चा अपने ग्रंथों में उन्होंने भी कर दिया है न्यायिकों ने भी उसकी कहीं भी प्रशंसा नहीं किया न्यायिक लोग भी छल और जाति की प्रशंसा नहीं किया निक्र की तो प्रशंसा किया है छल और जाति का विस्तृत वेचन जरूर कर दिया लेकिन उसकी प्रशंसा वो भी नहीं करते खुलकर निंदा भी नहीं करते इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए ऐसा सीधा भी नहीं बोलते लेकिन उसका प्रयोग करने वालों का पक्ष भी नहीं देते मध्यस्थ बन केवल उसके बारे में कहते हैं तथापि अपने ग्रंथों में उसका वर्णन इसलिए उन्होंने किया है कि यदि वादी अथवा प्रतिवादी उनका आश्रय कर लें तो वे इस छल अथवा जाति को अच्छी तरह समझ पाए और उसका समुचित निराकरण कर सके इसलिए उन्होंने अपने शास्त्र में इसका विस्तृत वर्णन किया है ये नहीं कि हम नए इसका प्रयोग कर रहे हैं प्रयोग करके हराने के लिए नहीं यदि अगला कोई प्रयोग करता है उसको हम पहचाने और उसको सम्यक निराकरण कर सके इसलिए मैं अपने दर्शन में विस्तार किया है इस प्रकार से का कहना है अब अंतिम पदार्थ षोड़श में निग्रह स्थान निरूपण पराजय हेतु निग्रह स्थान पराजय का जो कारण है हार प्राप्त होने में जो निमित्त है होता है उसे निग्रह स्थान का भी अतः शास्त्रार्थ में जिस बात के कहने पर अगला व्यक्ति पराजित समझ लेता है अपने आप को उस बात का नाम निग्रह स्थान है अब आएगा, आएगा। आएगा। से ही रही नहीं नहीं गलत है ना वो छल और जाति अलग निग्रह स्थान का बाईस अलग दे रहे हैं अभी निग्र स्थान के 22 अलग गिराएंगे अभी वो 22 अलग है वो जो गया 24 और 10, चौतीस हो गया बौद्धों के तीन चोर दो चौबीस 24, चौतीस और 3, 37 हो गए जाति वो अलग छल तीन प्रकार के वो अलग 37 और तीन चालीस छल जाति मरा 40 समझो वो अलग है निग्रह स्थान का बाईस अलग है इससे जितना ही वास्तव में जितना माना जाता है उससे जितना धोखा से जितना है इन जो 22 का प्रयोग करके जीतते हो शास्त्रार्थ को तो आप सम्मित प्रकार से जीत लिये आपने वास्तव में अपने तत्व को संपादन किया सिद्ध किया है और अगले को परास्त किया है माना जाएगा वे 22 का वर्णन करने चाहिए उसमें से पांच को यहाँ पर मूल में वर्णन करेंगे बाकी सत्र का वर्णन नहीं करते विस्तार रूप में ना। नाम ले लेंगे कि वो देखिए पराजय हेतु तो निग्रह स्तान तच्च न्यून अधिक अपसिद्धांत अर्थांतर प्रतिभा आदि विरोध आदिभेदात बहुविधम नये कृष्ण मुच न्यून अधिक अपसिद्धांत अर्थांतर अप्रतिभा मतानुज्ञा विरोध ये आपका कुल सात गनाया उन्होंने एक दो तीन हाँ सात गनाया ये सात है आदिभेदा और बाकी पंद्रह को गिनने रहे यहां सात का नाम ले लिया मूल में पंद्रह का नाम नहीं लिया आदिवेद से बहुविधम बहुत प्रकार का होने पर भी से नय कृष्ण नहीं बता रहे हैं, उन हैं। उनमें न्यूनम किसको कहते हैं तब यह विवक्षित किन् जो वक्तव्य वक्ता के विवक्षित अर्थ जितनी होनी चाहिए उसे कम रह जाए बोला लेकिन ऐसा कमी छोड़ दी जिसे सभी का में उसके बात में अधूरापन स्पष्ट हो रहा है उसको न्यूनता शास्त्रार्थ में कभी ऐसा नहीं होनी चाहिए शास्त्र को जब शास्त्रार्थ बैठा है किसी पर विचार कर रहा है उसे स्पष्ट उस पूर्ण रूपेण कथन करना चाहिए ना आप अधिक बोलना फालतू बोलना भी फाल तो बेकार और कम बोलना भी गलत है कम बोला तो न्यूनता दोष में फंसेगा आदमी वो तो छल है ना वह निग्रह नहीं है ना वहाँ निग्रहतन की बात वो तो छल की बात है वो अलग है उसने अपने जिस सूत्र से उसने अपने बात को सिद्ध कर दिया ना वो भले झूठा सूत्र बनाया उससे अपने बात को सिद्ध किया उसने न्यूनता नहीं करी उसने अधरा नहीं छोड़ा दिया। सूत्र बना दिया बनाकर तो उसके बात आ रही निग्रह की यहां ये कहा जा रहा है जितनी बोलनी चाहिए उससे कम बोला आपने जैसे अच्छी गुण सूत्र का ही पूछा जाए आप आधा वो बोल दोगे छोड़ दोगे तो वो न्यूनता अनावश्य को बड़ा चढ़ा के बोले जा रहे हैं बड़े बोले जा रहे हैं एक ही बात गुमा फिरा घुमा फिरा, फिरा। खरा कर खराब कर दोगे वो अधिकता हो गया वो भी गलत है ये विवक्षित आर्थिक किंचित ऊनम तन न्यून, और विवक्षित किंचित अधिकम विवक्षित से ज्यादा बोल दिया उसका नाम अधिकम दोष आ सिद्धांत अप जिस सिद्धांत को सिद्ध करने चला उसी से आप पीछे हट जाए उसको आप सिद्धांत कहते हैं प्रकृति ने अनाभि संबद्ध अर्थवचन अर्थांत प्रकृत जो भी है विचार चल रहा है जिस विषय का उस विषय से हट करके अन्य विषय में घुस जाए और उसी में लंबा चौड़ा भिड़ गया उसी बातों में लग गया उसको अर्थांतर दोष माना जाता है जिस पर चर्चा करना चाहिए उसको तो छोड़ दिया अलग थलग कोई दूसरी बात उठा ली और उसको लंबा चौड़ा कर दिया सारा सम उसी में गवा दिया उसको अर्थान्तर दोष माना जाता है। उत्तर अप्रिस्फूर्ति अप्रतिभा जैसे हम लोग करते हैं आज से प्रश्न पूछते हैं विश्वास्त्र नहीं है लेकिन फिर भी आपने प्रश्न पूछा आप क्या करते खसूची उसको अप्रतिभा जवाब स्फूर्त नहीं हुआ दिमाग ये शास्त्रार्थ में भी होता है शास्त्रार्थ ने अगले ने सवाल उठाया कोई बात पे संशय उठाया आपकी बातों पे, और उसका जवाब के दिमाग में स्फूरित नहीं हुआ उसे भी देखते हैं एक मिनट दो मिनट तीन मिनट तक इंतजार की जाती है और तो जब मध्यस्थ होता है ना मध्यस्थ जो होता है वो कहता है बजाता है डंडा दो बार बोलेगा नहीं कुछ भी उनको बोलने का अधिकार नहीं मध्यस्थ बोलता नहीं संकेत मात्र तो करना है उसने उसका देखेगा डंडा बजा देगा तीन बार में तो हार गया तू ख़तम का, बजट तो जवाब निकली नहीं तेरे से, कब तक तो बैठे रहेंगे तेरी इसे जो उत्तर का अपरिस्पूर्ति है यह भी शास्त्रार्थ में हार का कारण बन जाता है उसका नाम है अप्रतिभा पराभिमत स्वार्थ से स्व से स्वयं अभ्य, अभ्य। ज्ञान स्वीकारो मतानुज्ञा मतानुज्ञा क्या है जैसे शास्त्रार्थ हो रहा है हम मान लो वेदांति है और आप नहीं आए न्यायिक न्यायिकों का जो सिद्धांत है वो वेदांती को स्वीकार नहीं करना चाहिए ना कभी शास्त्रार्थ में भी लेकिन शास्त्रार्थ होते होते क्या हुआ वेदांती के दिमाग घूम गया और उसने कहा आपने जगह बिल्कुल ठीक है बोल दिया उसके मत को स्वीकृति दे दी न्याय को स्वीकृति दे, दे दिया ये मतानुज्ञा दोष पराभिमत है पर को स्वीकृत जो स्वार्थ है उस वो कैसा है हमारे लिए प्रतिकूल है पराभिमत स्वार्थ क्या है वो अपने न्याय सिद्धांत स्थापित करना जो कि स्व जो हम वेदांत के प्रतिकूल था उसको स्वयं वेदांत क्या कर दिया अभ्यु ज्ञान स्वीकारो स्वयं स्वीकृति दे दिया तुम्हारा न्याय दर्शन जो बोल रहे है बात में बिल्कुल ठीक है, है। तो अपने हार गए मार्ग इसको मतान क्या नामक दोष से परास्त माना जाएगा अंत विरोध क्या हैंगो विरोधार्थ भंगो विरोधा। अपने अभीष्ट का स्वयं खंडन कर दिया जिसको प्रतिपादन करने चला उसी का अंत में खंडन कर दिया उसको कहते हैं विरोध नामक निग्रस्त हो जाते हैं कहीं बात करते करते बोलते बोलते अपने विरुद्ध बोल देते हैं अपने बात के खिलाफ बोल देंगे कई बार होता है वो लोकसभा राज्यसभा में एम पी सब आधे खोपड़ी वाले बैठे रहते हैं ना वहां बोलते नेता वैसे ही करते हैं बोलते हैं अपने ही बात के विरुद्ध बोल देते हैं अगले बढ़ती है जो कांग्रेस वाले कही तो पकड़ लेते हैं खड़े होकर बोल दिया उसने एक बार देखा कमा ले पकड़ लिया उसको आपने पहले से कहा था बाद में ऐसे कर दिया हमारे विरुद्ध बात आपने कर अपने सिद्धांत आपने नष्ट कर दिया फंस गए बेचारे जहां कर बैठ गए हार गए भी शास्त्रार्थी तो होती है एक तरह से बस लौकिक व्यवहारिक शास्त्रार्थे वो व्यवहार चल रहा है लेकिन वो भी कभी कभी देखने लायक तमाशा रहती है वहां पर यहां भी ऐसे कदम शास्त्री भंगो जिस इष्ट को अभीष्ट तत्व को हम संपादन करने जा रहे थे सिद्ध करने जा रहे थे मन वाद के द्वारा उसी को अपने भंग कर दिया उसकी उद्धव में कह दिया तो नाम विरोध नामक दोष होता है अगले प्रश्न में इसका व्याकरण दृष्टि करके बताए देखिए निग्रह स्थान क्यों कहा है इसका नाम निग्रह खली, निग्राश्य। खली, खली कार निग्रह स्थान निग्रह निग्रह अखलं कार अखलम खलम खलीकार अखल को खल बना देना है उसका नाम खलीकार अदूषित को दूषित कर देना वो अपने आप को कह रहा है मेरा बिल्कुल सिद्धांत बिल्कुल सही है कोई दोष नहीं है दोष रहित है मेरा सिद्धांत बोल रहा है उस व्यक्ति को दोष युक्त कर देना इसका नाम निग्रह करना अखल को खल करना दोष रहित को दूषित करके स्थापित करना उसके लिए जो स्थानम स्थानम माने ज्ञापनम इस बात को ज्ञापन कराने वाला जो आपका युक्ति है है ये सभी न्यूनता आदि दैत्य जो इस 22 जो युक्तियां दिखाई है इन 22 के द्वारा आप अगले को परास्त कर सकते इसका नाम निग्रस्थान है जो पराजय के ज्ञापन हेतु को, का है, को कराने का जो हेतु है आपका उसका नाम निग्र स्थान सूत्रकार ने तो लक्षण इतना ही विप्रतिपति प्रतिपत्ति निग्रह स्थानी विपत्ति और अप्रतिपत्ति प्रतिपत्ति हो या प्रतिपत्ति हो जाए यही निग्रस्तन का कारण बन जाता है वृद्ध बोध कथन प्रतिपत्ति करना या बिल्कुल अप्रतिपत्ति प्रतिपत्ति नहीं करना उसका नाम निग्रस्तन होता है करके सूत्रकार ने तो दो ही बात कह दिया वो दो को 22 बना दिया व्याख्या करो ने बाद में नाम क्या है पहला वाला का नाम प्रतिज्ञा दूसरा प्रतिज्ञांतरम तीसरा प्रतिज्ञा विरोध इसका आए तो ना विरोध विरोधी या तीसरा है? मूल में साहब को बताया था विरोध करके वो यह प्रतिज्ञा विरोध नाम का तीसरा प्रतिज्ञा संन्यास हित अर्थांतरम यह भी गिना चुका है अर्थांतरम आपकी यहां चौथा है चौथा है निरर्थम विज्ञातर्थम अपार्थक अप्राप्त कालम न्यूनम यह गिनाया पहले अधिकम दूसरा पुनरुक्तम ये नहीं बताया अनुभाषण अज्ञान अप्रतिभा यदि अप्रतिभा, पांचवा विषेप मता सटा पर उपेक्षण निर्नियोज्य अयोग अप सिद्धांत तीसरा हेत्ता हमने अपनी प्रतिज्ञा से पिछा के जैसे आपने प्रतिज्ञा किया जैसे आप अनुमान में आते पर अनुमान में आप करते हैं एक प्रतिज्ञा वाक्य होती है मान, आप करने पहले घोषणा कर दिया मैं सिद्ध कर दिखाऊंगा कि पर्वत वनी वाला है करने का आपने घोषणा कर दी लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए पीछे हट गए छोड़ दिया इसका नाम प्रति सन्यास और प्रति के में घसित कर दिया प्रतिज्ञा अभिघात प्रत कर, कर, कर, कर देना प्रतिज्ञांतरम पर्वत वनिमा सिद्ध करने चल पड़े बात करते करते सिद्ध कर दिया आपने पर्वत तो धूमवान उल्टा कर दिया जैसे होता है ना भागवत शुरू कर दिया समाप्त कर दिया रामायण में ऐसे लोग कहा करते हैं <laughs> प्रतिज्ञांतरम और प्रतिज्ञा हानि प्रतिज्ञा हानि कर ली स्वयं की प्रतिज्ञा को पहले तो विरुद्ध में बोलना और प्रतिज्ञा को नष्ट कर देना प्रतिज्ञा हानि हेतुअरम मैंने आप जो हेतु देना चाह रहे थे वह हेतु आप प्रस्तुत नहीं कर पाए दूसरे हेतु दे दिया जो देना चाहिए वो नहीं दिया गलत हेतु दे दिया उसको हेतुअंतरम दोषे कहा जाता निरथक जो विचार कर रहे हो उसका वास्तव में अर्थ ही नहीं है व्यर्थ है वो। मैं सिद्ध पहले से हम जानते उसी बात को आप कथन करने जा रहे हैं तो सुनने वाला बोर हो जाएगा बेकार बात है क्या तो जानते हैं वही कहानी सुना रहे हैं। हर आदमी को नया सुनना चाहता है वही नया सुनना चाहता है नया चुटकुले लाओ कहीं से ढूंढ के लाओ आज एक पुस्तक ही छप के लगी चुटकुला हजार चुटकुले की पुस्तक खरीद लो दस रुपये हजार छटकुले अब उसे ढूंढना पड़ेगा तो पहले सुनते रहना पड़ेगा ना नहीं कथाकार सुनना पड़ेगा ना आपको भी। कौन कथर क्या क्या बोल रखा है वो सब नोट हो ये बोला हुआ ये बोला हुआ ये बोला हुआ है ये हमको नहीं बोलना चाहिए ऐसे कथा कर लो नहीं रजीश का पुस्तक लाएंगे नया पुस्तक जो निकली है वो ढूंढ के लाओ नहीं तो उसमें से निकालो दो चार वो बोलो शैली भी वही अपनाते उसके कैसे ढूंढ रखे वही सुन सुन दिमाग ऐसे हो रखा है वैसे ही शरीर में बोलने लग जाते हैं और अपना बहुत बड़े समझते हैं अरे चोर कहीं का तो चोर ही तो है वो तो बड़ा आश्चर्य होता है अरे स्वयं चिंतन करो स्वयं ध्यान करो स्वयं ज्ञान को अंदर प्रभावित करने दो तो। ऐसा निकलेगा जो कभी कोई सुना ही नहीं होगा ऐसे भी निकलेगी वो स्वयं बात वही करे वो परिषद की निकलेगी इस ढंग से सुनने वाला मस्त हो जाता बस अंदर से बोलने दो उसको बुद्धि से मत बोल बुद्धि से जो बोला मन से जो बोला वो गलत ही बोलेगा वो फंसेगा उसे प्रभाव नहीं पड़ेगी एक दिन दो दिन प्रभाव पड़ेगी बाल बेटे को सो जाता है वो समझ लेते हैं सब रिकॉर्ड बना करके आया हुआ है सुनने वाला भी इतना बेकूफ नहीं होता है वो भी समझ लेते हैं सब रिकॉर्डेड माइंड मैटर है तैयारी करके बोल रहा है बिना तैयारी का बोलना ही बड़ा कठिन है आप को पढ़िए और उस दिन भी पढ़ लीजिए पुस्तकों को वही बात नहीं लेकिन मुझे ये बोलना है ये बात कभी नहीं आनी चाहिए मैं आज ये पॉइंट बोलूंगा ये जो तैयार करके बोलेगा वो नहीं बोल पाएगा प्रभाव नहीं खुद खुश हो जाएगा खुद खुश हो जाएगा हाँ मैंने आज बहुत बढ़िया बोला बड़े बड़े पॉइंट सुना लिया खुद खुश रहेगा महामूर्ख है वो दुनिया कुछ थोड़ी होती तो हो आखिर में गलत तो गलत है अच्छा का फल भी मिल रहा है पास में फल भी मिल रहा है नाम मिला पैसा मिला छाती मिली लेकिन गलत कभी तुम खोटना पड़ा ये सारी चीजें जो है विचार विचार के हमेशा ये है कि हम तो हमने जितना भी हमने जहाँगी आज तक गया प्रवचन देता हूँ तो पहले सोचता क्या प्रवचन देना है कभी नहीं सोचा कई बार ऐसे कि आपको विषय पताये की जो भी जरूरत नहीं पहले हमें लिखाने की जरूरत नहीं वहां जाऊंगा मुझे बता देना उससे विषय क्या है कई बार पता भी नहीं रहता तब प्रसंग क्या है वहां जाकर गया प्रसंग पता चल ये है बस अपने आप में बोल पड़े जहाँ वहां गया में वहां ऐसे ही हुआ था पता ही नहीं था हम तो दादा ज्योतिर्दिव की यात्रा में थे अब यात्रा में तो उस से चल रहे हैं। उन्हें पता चल गया उन्होंने कहा कि हमारे यह है कार्यक्रम में आप आ जाओ अरे जैसे कीर्तन कर तो वैसे ही होगा वहां तो प्राण दृष्टा का मामला था अरे प्राण दृष्टि किसकी हो रही है क्या है उसे कोई लेन देन नहीं वहां विचार दूसरे नहीं तो कर राम की करने लग गया तो शब्द को लेकर बोला लक्ष्य क्या मोनिश्विक राम को पाना है तू तो उनके नाम में है, तू का उसको भी तीन भाग करे तू का तुम कौन हो जवाब उसके नाम में आ गया राम है ऐसे नाम का विभाजन करेगा क्या अब तो मेरी दवाब कभी नहीं आई थी उस समय से पूर्ण हुआ उस समय आ गया अभी मेरे को याद आ रही मेरे को आश्चर्य और मेरे को याद हो गया कमाल आ गई भगवान ने क्या नहीं काट दिया कमान से ये चीज होनी चाहिए स्वतस्परण हो उसके आश्चर्य तो तो कर जलन हो ना वो गलत चीजें है। हैं छोड़ तो देने ये देखा है कि आप जितनी तैयारी करके जाता है उसका प्रभावी होती है जितना स्वतस्पुर के लिए छोड़ दीजिए उस ज्ञान का संस्कार डाल दो और संस्कार अंदर है ही है उनमें से क्या निकलना है नहीं निकलना है वो तो परमात्मा कुछ ना नीचे तो बिल्कुल गलत तो निरर्थक विज्ञात और तीसरा अपार्थक निरर्थक अलग चीज तो है अपार्थक गलत है गलत है ये तो अर्थ है ही नहीं वो निरर्थक हो गया विज्ञात अर्थ ने जाना हो आपने कथन कर दी और अपार्थव ने गलत तर्क का कथन कर दिया अप्राप्त कालम जो बात जब कहना चाहे तब नहीं कहा बाद में कहने से क्या फायदा अप्राप्त काल है आगे कहने वाले पहले कह दिया तो भी गलत है कई बार होता है लोग पूछते हैं जब आप याद आई नहीं आधे घंटे बाद याद गया तो फायदा क्या वो समय तो निकल गया वो समय तो निकल ही गया है नी हाँ, जिस समय पर जो बात ये चिन्मैन जी बहुत सुंदर बात बोलते थे ए राइट आंसर गिव राइटर राइट टाइम द राइट रिजल्ट कहते सही जवाब सही समय पर दिया जाए तो सही फल मिलेगा आपको आपने सही जवाब देर से दिया या जवाब पहले से ही डाला तो भी आप गए फल नहीं मिलेगा सिद्धांत है इसे ये भी वही कार्य आप क्या करें अपराध काल में कथन कर दिया वो भी शास्त्रार्थ शास्त्र बार क्या है एक ही चीज को जो है जुगला, जुगाली करते रहाली मतलब निधि के लिए जरूरी है मरण के लिए जरूरी है अभ्यास के लिए जरूरी है लेकिन शास्त्रार्थ में पुनरुक्ति उचित नहीं है अनुभाषण एक ने कहा और अपनी बात कहकर बंद किया तुरंत को शुरू करनी चाहिए इसका बंद करने के बाद तुरंत जवाब चालू होना चाहिए वो बंद कर रहे देख रहे हैं सोच रहे हैं नहीं वो फिर हार कर जाओगे हार मानी चाहिए तुरंत पूर्ण आना चाहिए तीक्ष्ण बुद्धि हो जवाब में एक क्षण देरी नहीं होना तुरंत उसको अनु, अनुभाषण हो गया वो और अनुभाषण आपने ऐसा अनुभाषण नहीं किया और तो अज्ञान अरे तो अज्ञानी हो गए बिल्कुल अगला जो बोला उसका जवाब देने में समर्थ ही नहीं रहा बिल्कुल क्या बोला को समझ में नहीं आई अज्ञान में पड़ गया वो अज्ञान नाम का एक दोष है अब प्रतिभा जानते विक्षेपा विक्षेप में गया बोलते गड़बड़ा जाना कुछ बोले चलो फिर कोई बोले हड़बड़ा गया उलट पुलट बोल दिया वो को वो भी शास्त्र प्राप्त अव्यवस्थित कथन कह मतलब अव्यवस्थित कथन करना वह भी का परात्र बनता है उपेक्षा उपेक्षा पर अनुयोज का उपेक्षा कर देना जहां पर अवसर मिला अगले को दबोचने का अवसर मिला उसको छोड़ दिया अवसर को ऐसे कैच पकड़ने को मिला क्रिकेट में लेकिन वो छोड़ दिया कैच वो अगले सेंचुरी मार डालेगा क्या भरोसा वैसे हाल यहां पर मौका मिला अगले को परास्त करने को वही दबोचना चाहिए था दबोचा नहीं आपने तो खुद हार जाओ तो परियोज्य उपेक्षा कर देना इधर में कर दिया जहां उसको पराग करने के लायक नहीं था वैसे कर दिया परियोज्य अवसर में वहां उपेक्षा नहीं करना चाहिए अंत में हित्वाभाष आप जानती है पंचहित्वाभाष इन पंचहित्वाभा को लेकर भी आप शास्त्र लग्न को प्रयास कर सकते हैं इस प्रकार से ये जो निग्रह स्थान का निरूपण इन्होंने किया न्यायिको ने इस बात को अन्य दर्शनकारों ने भी जैसे उपाय हृदय में तर्कशास्त्र में इत्यादि ग्रंथों में धर्म कीर्तन अपने वाद न्याय में जैनाचार्य जे अलंकार अलं, अकलंक देवना जैनाचार्य हुए उन्होंने भी अपने अपने सभी दर्शनकारों ने निग्रह को विशेष रूपेणा न्याय बौद्ध और जैन ये तीन दर्शनकारों ने विशेष रूपे ना का वर्णन किया बाकी दर्शन कारण लोग इसी को लेकर प्रयोग कर लेते हैं अपने दर्शनों में इनका लक्षण अधिक विचार नहीं किया उपसंहार स्वरूपेदेन भूय प्रतिपादन यदि प्रयोजनम तलक्षण सिद्धये बाल वित्पत्ति सिद्ध है मनी भाषा ग्रंथ में अत्यंत उपयुक्ता नाम जो अत्यंत उपयोगी हैं उन्हीं हित्तावास आदि पदार्थों का सर्वभेदेन भूयो भूय प्रतिपादन सर्वभेद से प्रत्येक अलग अलग करके लक्षण बता करके दृष्टान्तों के द्वारा उनका पदकृत्यादि भी करके समझा दिया गया है प्रतिपादन किया गया है बहुत ऐसे भी हैं जिनका आपने सही प्रतिपादन नहीं किया जैसे ग्रस्थान आपने देखा जाति देखा कहीं पांच कहीं सात वर्णन कर दिए है बाईस चौबीस वगैरह सबका लक्षण वगैरह आपने बताया नहीं क्यों ऐसे किया कहते उनका अधिक प्रयोजन हम नहीं समझ रहे हैं यदि प्रयोजन हम तद अलक्षण जिसका अधिक उपयोग नहीं है इसलिए उनका हमने लक्षण आदि करने की चेष्टा नहीं किया इसका मतलब यह नहीं कि इस ग्रंथ में न्यूनता दोष है ऐसा नहीं भी कहा आप दोष नहीं बना आपने पूरा सभी चीजों का लक्षण नहीं बताया इसका आप ग्रंथ न्यूनता आ गई दोष बेकारे ग्रंथ है ऐसा आरोप नहीं लगाना क्यों हमारे ग्रंथ का उद्देश्य क्या था सकल पदार्थों का प्रकाशन करना उद्देश्य नहीं था किंतु बालो पियो न्याय नए प्रवेश उन बच्चे जैसे लोग बालों के लिए जिन्हें न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा व्याकरण आदि को पढ़ा है उन लोगों को न्याय न्यायाधीश में प्रवेश कराने के लिए जितनी पदार्थों को प्रकाशन करना है उतना हमने कर दिया है। उससे अधिक करते तो शायद बाल भी असामज्य से पढ़ जाते भयभीत तो जाते तो इसीलिए जो है हमने जितनी बाल वित्पत्ति के लिए जरूरी था उतना हमने वर्णन किया इसलिए जिनका वर्णन नहीं किया जिनका लक्षण मैंने नहीं बताया जिनके व्याख्यान नहीं किया है तो उससे यह ग्रंथ दोष आय नोष आय भवत क्योंकि है। कि जितना हमने वर्णन किया है इतनी ही पर्याप्त है इतने से ही बालों का जो है अपेक्षित जो विपत्ति है ज्ञान है वह सिद्ध हो जाएगा उन्हें प्राप्त हो सकता है न्याय दर्शन में पर्याप्त प्रवेश उनका हो सकता है इसीलिए इसमें न्यूनता दोष भी नहीं है और अधिकता दोष भी नहीं है कि हम फालतू कोई को कह दिए हूं ऐसा भी कोई बात नहीं जितनी जरूरत है बाल वित्पत्ति के लिए बालकों को ज्ञान कराने के लिए बालकों को जो है न्याय में प्रवेश कराने के लिए उतनी बात समय प्रकार से वर्णन हो गया है इस प्रकार सेश मिश्र वरिचय तर्क भाषा समाप्त